महाभारत शांति पर्व वी तो कहते हैं जन्मे जय तदन कुंते पुत्र राजा युधिष्ठिर खेद और चिंता से रहित हो पुर्व की ओर मुह करके प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराज जमान हुए तमेवा भी मुखो पीठे प्रदीप्ते कांचने शु सात्कर्वासुदेव निषेद तुंदम तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले सातकी और भगवान श्री कृष्ण सोने के जगमगाते हुए सुंदर आसन पर उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे मध्य कृपाजुनाव निशिधर तुम महात्मा लक्ष्मण मणिपीठ यो राजा युदेटर को बीच में करके महामन भीमसेन और अर्जुन दो मणिमय मनोहर पीठों पर विराजमान हुए दांते सिंहासन शुभ्रे जाभूषित प्रथापि सहदेव न सहा नकुल न एक और हाथी दांत के बने हुए स्वर्ण विभूषित शुभ्र सिंहासन पर नकुल और सहदेव के साथ माता कुंती भी बैठ गई सुधर्मा विदुरराष्ट्रच कौर पृथक पृथक इसी प्रकार सुधर्मा विधुर्धम और कुरुरा धृतराष्ट्र अग्नि के समान तेजस्वी पृथक पृथक सिंहासनो पर विराजमान हुए युजुस् संध्या धृतराष्ट्रो यत सामजुस्त और ये यशस्विनी गांधारी ये सब लोग उधर ही बैठे जिसो राजा धित्राष्ट थे तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेता सुमनसो अक्षतान को ने सिंहासन पर बैठकर पुष्प बैठ कर स्वीत पुष्प स्वस्थिका स्पर्श किया तथ प्रकृत सर्वा पुरस्कृत पुरोहित दृश धर्म राज आदा बहुमंगल इसके बाद मंत्री सेनापति आदि सभी प्रकृतियों ने पुरोहित को आगे करके बहुत से मांगलिक सामग्री साथ लिए धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन किया रत्नानि च पृथ्वी सर्वसार कांचनो दुमरात्र पृथ्वी मया पूर्ण कुंभासु मनसो लाजा वरिष्ठ समी पीपल पाला औुम शंख तथा विभूषित मिट्टी सुवर्ण तरह तरह के रत्न राज्यभिषेक की सामग्री सब प्रकार के आवश्यक सामान सोने चांदी तांबे और मिट्टी के बने हुए जलपूर्ण कलश फूल लाजा अर्थात खील कुशा गोरसमी पीपल और पलास की समिधाएं मधु घृत गूलर की लकड़ी का श्रुआ तथा स्वर्ण जतित शंख ये सब वस्तुएं वे संग्रह करके लाए थे दासार दास तौम्य पुरोहित प्रागुदक प्रवण वेदी लक्षण नोपलक्षत व्याघ्र चरमोत्तरे शुक्ल संवर्तव्र आसने दृणपाद प्रतिष्ठे हुतासमी उपवेश महात्मा कृष्ण च्रुपदात्मज जुहबावक मंत्र भगवान्नी की आज्ञा से पुरोहित ने एक वेदी बनाई जो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर नीची थी उसे गोबर से लीप कर कुश के द्वारा उस पर रेखा की इस प्रकार वेदी का संस्कार करके सर्वतोभद्र नामक एक चौकी पर बागंबर एवं श्वेत वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर महात्मा युधिष्ठिर तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा को बिठाया उस चौकी के पाए और बैठने के आधार बहुत मजबूत थे सुवर्ण जटित होने के कारण वह आसन प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था बुद्धिमान पुरोहित ने वेदी पर अग्नि को स्थापित करके उसमें विधि और मंत्र के साथ आहुति दी तथा शखमा चतपति कुित पुत्र प्रकृति भवन से उठकर जिसकी पूजा की गई थी वह पांच जन शख हाथ में ले उसके जल से पृथ्वीपति कुति पुत्र युधिष्ठिर का अभिषेक किया फिर राजा धित्राष्ट्र तथा प्रकृति वर्ग के अन्य सब लोगों ने भी अभिषेक का कार्य संपन्न किया तो पांच जन्य अनु कृष्ण श्री कृष्ण के आज्ञा से पांच जन्य संख द्वारा अभिषेक हो जाने पर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का मुख इतना सुंदर दिखाई देने लगा मानो नेत्रों से अमृत की वर्षा कर रहा हो तथोन्द या मास धर्मराज और पिता सर्व प्रतिजग्राह तदनंतर वहां बाजा बजने वाले, बजाने वाले लोग पणव आनक तथा द्वंदवि की ध्वनि करने लगे धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धर्मानुसार वह सारा स्वागत सत्कार स्वीकार किया पूजयामास भूरि पूजया दक्षिण राजा युधिष्ठिर ने वेदाध्यन से संपन्न तथा धैर्य और शील से संयुक्त ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर उनका विधिपूर्वक पूर्वक पूजन किया और उन्हें एक हजार दान की ते प्रेता राजन सत्योचुर युधि राजन इससे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने उनके कल्याण का आशीर्वाद दिया और जय जयकार की वे सभी ब्राह्मण हंस के समान गंभीर स्वर में बोलते हुए राजा युधिष्ठिर की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे युधिष्ठिर महाबाहुष पांडव धिषर्म प्राप्त विक्रमे न महाजुते पांडुनंदन महाबाहू युधिष्ठिर तुम्हारी विजय हुई यह बड़े भाग्य की बात है वहाँ नरेश तुमने पराक्रम से अपना धर्मानुकूल राज्य प्राप्त कर लिया यह भी सौभाग्य का ही सूचक है जुन पांडुपुत्र भीमसेन तुम और मादृपुत्र पांडुकुमार नकुलहदेव ये सभी शत्रु पर विजय पाकर इस वीर विनाश संग्राम से कुशल पूर्वक बज गए इसे भी महान सौभाग्य की ही बात समझनी चाहिए भारत अब आगे जो कार्य करने हैं सबको तत्पश्चात समागत सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का पुनः सत्कार किया फिर उन्होंने श्रीदों के साथ अपने विशाल राज्य का भार हाथों में ले लिया इत्री महा इस महाभारते शांति राज परमानुशासन परुधिष्ठाभिषेक चुपो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का राजभिषेक विषय 40वां अध्याय पूरा हुआ